श्वेताश्वतूपनिषद शांक्य अध्याय एक ब्रह्म की ज्ञातव्यताज्ञात परम पुषार्थ सिद्धि तस्त क्योंकि ज्ञान के पश्चात परम पुरुषाथ की सिद्धि होती है इसलिए एक नृत्यवात्मस ना परम वेद कि भोक्ता भोग्यम प्रेरित रोक्त त्रिविधम ब्रह्म में ते आत्मा में स्थित इस ब्रह्म को सर्वदा ही जानना चाहिए इससे बढ़कर और कोई ज्ञातव्य पदार्थ नहीं है भोक्ता अर्थात जीव भोग्य अर्थात जगत और प्रेरक अर्थात ईश्वर यह तीन प्रकार से कहा हुआ पूर्ण ब्रह्म ही है ऐसा जानना चाहिए एकत प्रकृत केवलात्माशब्रह्म निमेन जेय किम संस्थ न स्वात्म संस्थे नात्मन बाह्ये श्रूयुते चमत्मस्थ ये पश्य धीरा ताति शाश्वती इस प्रकृत विशुद्ध आत्मा का स्वरूप ब्रह्म को नित्य नियम से जानना चाहिए क्या यह किसी अन्य में स्थित है नहीं इसे अपने आत्मा में ही स्थित जानना चाहिए किसी ब्राह्य अनात्मा में नहीं श्रुति भी कहती है जो बुद्धिमान आत्मा में स्थित उस परब्रह्म को देखते हैं उन्हें ही नित्य शांति प्राप्त होती है दूसरों को नहीं तथा चिवधर्मोत्तरे योगिनाम आत्मनि स्थिति शिवम आत्मन पश्यति प्रतिसू नोगिन आत्मतस्थ परज बहिस्थम जजते शिवम हस्तस्थ पिंडमुत्सृज्य लिहैयाकुर्पर महात्मन सर्वशिथम शात न पश्य शकर चक्षुर्वीनवादोदिम यश्येगम शाद तस्ध्यात्म शिवः आत्मस्थम येन पश्यन्ति पश्य तीर्थे मारगंति ते आत्मस्थम ब्रजेत तो शिव आत्मस्थम तीर्थ मुत्सृज्य बिस्ती व्रजेत कस्थम समहारत् त्यक्वा काचम शिव धर्मोत्तर में भी योगियों की आत्मा में ही स्थित दिखलाई है योगी जन शिव का आत्मा में ही दर्शन करते हैं प्रतिमाओं में नहीं जो पुरुष आत्मा में स्थित शिव का परित्याग कर बाह्य शिव का पूजन करता है वह मानो हाथ का ग्रास गिराकर केवल अपनी हथेली चाटता है जिस प्रकार अंधा आदमी उदय हुए सूर्य को नहीं देख सकता उसी प्रकार ज्ञान नेत्रों से रहित होने के कारण लोग सर्वत्र विद्यमान शांत स्वरूप शिव का दर्शन नहीं कर पाते जो पुरुष सर्वगत शांत मूर्ति शिव का दर्शन करता है उसके तो अंतकरण में ही शिव शिवराजमान है किंतु जो आत्मस्थ शिव को नहीं देख सकते वे ही उन्हें तीर्थ स्थान में खोजते हैं जो पुरुष आत्मस्थ तीर्थ को त्याग कर बाह्य तीर्थादि में जाता है वह मानो अपने हाथ का महारत्न घिरा कांच ढूँढता फिरता है अथ वह तद्य दरोक्षम प्रत्यगात्मत्व अविनाशी स्वयहिम ने ब्रह्मैव ब्रह्म जेय कस्म यस्मान् यस्मा परम अस्ति वेदितंचित श्रूयते महात्मा इति अथवा इसका यह भी तात्पर्य हो सकता है कि यह जो अपरोक्ष प्रत्यगात्मा है उसे अपनी महिमा में स्थित नित्य। और अविनाशी ब्रह्म ही जानना चाहिए क्यों यहाँ ही शब्द यस्मा क्योंकि अर्थ में है क्योंकि इससे बढ़कर और कुछ भी जानने योग्य नहीं है वेदानक श्रुति में भी ऐसा ही है यह जो आत्मा है वही समस्त जीवों का गंतव्य स्थान है कथम एतज्ञेय इहभ भोक्ता जीवो भोग्य मित्र प्रेरितामी परमेश्वर तदेतत्म प्रोक्त ब्रह्मेति भोक्ताद्य शेष भेद प्रपंच विलापन नविशेषम ब्रह्मात्म जानी आदिर्थ इसे किस प्रकार जानना चाहिए सुश्रुति बतलाती है कि जीव भोक्ता है भोक्ता और अंतर्यामी से अतिरिक्त और सब भोग्य है यथा अंतर्यामी परमेश्वर प्रेरिता है यह तीन प्रकार से कहा हुआ ब्रह्म ही है इस प्रकार जानना चाहिए तात्पर्य यह है कि भोक्तादि संपूर्ण भेद रूप प्रपंच का लय करके ही निर्विशेष ब्रह्म को आत्मस्वरूप से जानना चाहिए यथा चोक्त काव्यशेयीताकल्पांश स्वात्मस्थम निश्चल कृप्वा शांतो भवेद्योगी दग्धेन्धन धन नल ऐसा ही कावशेय गीता में भी कहा है योगी संपूर्ण विकल्पों को त्याग कर मन को अपने आत्मा में निश्चल रूप से स्थिर कर जिसका ईंधन जल चुका है उस अग्नि के समान शांत हो जाता है तथा च्री विष्णुपुराणे तस्व कल्पनाहीन स्वरूपग्रहणम भी यत मनसा ध्यान निष्पाद्यम समाधि सो इति। तथा श्री विष्णु पुराण में कहा है उस ध्येय परमेश्वर का ही जो मन के द्वारा ध्यान से सिद्ध होने योग्य कल्पनाहीन ध्याता ध्यान और ध्येय के भेद से रहित स्वरूप ग्रहण किया जाता है उसे ही समाधि कहते हैं प्रणव चिंतन से ब्रह्म साक्षात्कार का दृष्टान्तों द्वारा समर्थन इदानीम ओमित्ये मितेते नैवाक्षरण परम पुरुषम अध्यायीत ओ मित्मा ओम इत्म ध्यात पराभिध्याने अन्व्य निमाद निमाद अभिध्यानां अभिध्यांग प्रणव दर्शयति अब ओम इस अक्षर से ही परम पुरुष का ध्यान करना चाहिए ओम इस अक्षर के द्वारा ही आत्म आत्मचितन करना चाहिए ओम इस अक्षर के द्वारा ही आत्मा का ध्यान करना चाहिए इत्यादि श्रुतियों से आत्मावीषण करके उसका ध्यान कर्मे में प्रणव चिंतन का नियम होने से श्रुति प्रणव को आत्मचिंतन के अंग रूप से प्रदर्शित करती है वह था यो निगत मूर्ति न दृश्यते नाशूय एवंधन योज तोभ वै प्रणभ न जिस प्रकार अपने आश्रय काष्ठ में स्थित अग्नि का रूप दिखाई नहीं देता और न उसके लिंग सूक्ष्मस्वरूप का ही नाश होता है और फिर ईंधन कारण के द्वारा ही उसका ग्रहण हो सकता है उसी प्रकार अग्नि और अग्नि लिंग के समान ही इस देश में प्राणों के द्वारा आत्मा का ग्रहण किया जा सकता है वन्ये यथेति वन्ये यथा यो निगत मूर्ति स्वरूप न दृश्यते मथना प्रांगिंग सेक्श्मदेह से विनाश स एवणिगत पुनः पुनः पुनरधन योनाथ योनि शब्दोत्र कारणम् वचन इंधन कारणेन पुनः तदोभयम् पुनर्मथना गृह्य तदोभय शब तचोभ तदुभय प्रांग गृह्य मथन चृह्यते तद्वदात्मा वहन स्थानीय प्रणवनोत्तर स्थानीय मननाधर स्थानीय वह था इत्यादि जिस प्रकार योनि अर्थात अरण्य में स्थित अग्नि की मूर्ति स्वरूप को मंथन से पूर्व देखा नहीं जा सकता और न उसके लिंग यानी सूक्ष्म रूप का नाश ही होता है तथा अरणि में स्थित वह अग्नि फिर ईंधन योनि से पुनः पुनः मंथन करने पर प्रकट देखा भी जा सकता है यहाँ योनि शब्द कारण का वाचक है अर्थात ईंधन रूप कारण के द्वारा पुनः पुनः मंथन करने पर वह ग्रहण किया जा सकता है तद्वा उभयम यहाँ वा शब्द इव सादृश्य अर्थ में है अर्थात उन दोनों अग्नि और अग्निलिंग के समान जैसे मंथन से पूर्व उनका ग्रहण नहीं होता था किंतु मंथन करने पर वे दिखाई देने लगते हैं उसी प्रकार अग्निस्थानीय आत्मा उत्तरारण्य प्रणव के द्वारा मनन से अथरारण्य देह में ग्रहण किया जा सकता है तदेव प्रपञ्चयति। अब श्रुति उस मंथन का ही विस्तार से वर्णन करती है स्वदेह अरण्यम कृवा प्रणवम चोतरारण्यम ध्यान निर्मथनाभ्याम पश्य निगूढ़ अपने देह को अरण्य और प्रणव को उत्तरारणि करके ध्यान रूप मंथन के अभ्यास से स्व्रकाश परमात्मा को छिपे हुए अग्नि के समान देखे देखें स्वदेह स्वदेह अरण्यम कृवा धरारण्यम ध्यानमेव निर्मर्थनम तरर्थन सियादभ्यादव ज्योतिरूप प्रश्चे निगूढ़ाग्निवत स्वदेह इत्यादि अपने देह को अरणि नीचे का काष्ट करके तथा ध्यान ही निर्मंथन है उस निर्मंथन के अभ्यास से देव देवज्योतिस्वरूप परमात्मा को छिपे हुए अग्नि के समान देखे उक्तस्यार्थस्य उक्त ने दृष्टानता बहुन दर्शयति उपरयुक्त अर्थ की पुष्टि के लिए श्रुति बहुत से दृष्टान्त दिखाती है तिलेश तैलम तधनी व सर्पी आपोत स्वर्णी सुझाचाग्नि एवं आत्मात्मनि गृह्यते सौ सत्य न इनम तपसा जो जिस प्रकार तिलों में तेल, दही में घी स्रोतों में जल और काष्ठों में अग्नि देखे जाते हैं उसी प्रकार जो पुरुष सत्य और तप के द्वारा इसे बारंबार देखने का प्रयत्न करता है उसे यह आत्मा आत्मा में ही दिखाई देता है तिलेशंत्रपीड़न तैल गृहते दधनी मथन सर्परी व आपह स्रोतु नदीसु भुखननेन भूखन अरेशु अग्निमथन एवत्मात्मे स्वात्म गृहतेष मननेत्मा भूत देहादिस्वन्न अयाद्य शेषोपाधि प्रविलापन निर्विशेषे पूर्णानंदे स्वात्मने वाव्यतर्थ तिलेश जिस प्रकार यंत्र से पैरने पर तिलों में तेल दिखाई देता है मंथन करने पर दही में घी देखा जाता है पृथ्वी खोदने पर स्रोत अंत स्रोत नदियों में जल दिखाई देता है और मंथन करने पर काष्ठों में अग्नि की उपलब्धि होती है उसी प्रकार मनन से आत्मा में अपने अंतरात्मा में ही इस आत्मा की उपलब्धि होती है अर्थात आत्मभूत देहादि में जो अन्नमयादि संपूर्ण उपाधियां हैं उनका लय करने पर अपने निर्विश पूर्णानंद स्वरूप आत्मा में ही इस परमात्मा का अनुभव होता है कें तरी पुरुषेण आत्मनव आह सत्यन हितार्थ भूत यथाभूतहितावचन भूतहित सत्यम भूतहिता प्रोक्त स्मरण तपसेंद्रियमसाइकाग्र च मनसस्ेन्द्रिया परमं परम इति स्मरणा एनम आत्मा योनुपश्यति अच्छा तो किस पुरुष को आत्मा में ही इस आत्मा की उपलब्धि होती है सो अब बतलाते हैं सत्य से अर्थात यथार्थ और प्राणी मात्र के लिए हितकर संभाषण से क्योंकि जो प्राणियों के लिए हितकर हो उसे सत्य कहते हैं ऐसी स्मृति है तथा मन और इंद्रियों की एकाग्रता रूप तप से क्योंकि स्मृति कहती है मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही परम तप है अतः इन सत्य और तप के द्वारा जो इस आत्मा को देखता है उसे इसकी उपलब्धि होती है कथम तो एनमश्यत आहा इस परमात्मा को किस प्रकार देखता है सो बताते हैं सर्व्यापिन आत्मा क्षीरे सर प्रत आत्मविद्या तपो मूल तद्रह्मोपनिषत्परम तद्रह्मोपनिषत्परम जो आत्मविद्या और तप का मूल है तथा जिसमें परम श्री आश्रित है उस सर्वव्यापी आत्मा को दूध में विद्यमान के समान देखता है सर्व सर्व्यापी नित्तीकृत्यादि विशेषाव्याप्यास्थित न चीरे दहेन्द्रियाध्यात्मस्थित आत्मा क्षीरे सर्वे सारे निरतरतयात्म सर्वेर्त आत्मिद्यापसोरमूल कारण श्रुयते च श्रूयते चय साधुकर्मा कार्यति दादा बुद्धियोगम तम ये न मापया ते सर्व्यापिन इत्यादि जो केवल देहेन्द्रियादि आध्यात्मारात्र में ही स्थित नहीं है अपितु तो प्रकृति से लेकर पर्यंत सबको व्याप्त करके स्थित है उस आत्मा को दूध में सार रूप से स्थित घी के समान सब में अखंड आत्म से विद्यमान तथा आत्मविद्या और तप के मूल यानी कारण रूप से देखते हैं श्रुति भी कहती है यही शुभ कर्म कराता है तथा स्मृति कहती है मैं उन्हें वह बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं अथवात्मविद्या तप्च यसात्मलाभे मूलम हेतुरी तथा च्रुति विद्यामृतमश्नुते तपसा ब्रह्म विजिज्ञास्व ब्रह्मोपनिषद परमोपनि निषण अस्म परम श्रेय स सा सत्यादि साधन संयुक्त स सा एनम सर्व्यानम आत्मा क्षीरे सर्पिवा आत्मिद्यापोमूलम तद्रहोपनिष परम पश्यतिगत ब्रह्मात्मदर्शनात्मलते न्यादि परिन्न ब्रह्मा न मयाद्यात्मना श्रूये चत्यन लभ्य तपसा येष आत्मा न ज्ञानन ब्रह्मचर्य निमृत न इति माया ची द्विवचनमिस्यर्थ अथवा ऐसा भी अर्थ हो सकता है आत्मविद्या और तप ये जिस आत्मा की प्राप्ति के मूल यानी कारण है जैसा कि श्रुति कहती है ज्ञान से अमृत की प्राप्ति होती है तब से ब्रह्म को जानने की इच्छा करो इत्यादि ब्रह्मोपनिषद परम जिसमें परम से उपनिषद आश्रित है तात्पर्य यह है कि जो सत्यादि साधन संपन्न है वही जो दूध में घृत के समान सर्वगत और आत्मविद्या एवं तप का मूल है तथा जो ब्रह्मोपनिषद पर है उस सर्वव्यापी आत्मा को देखता है अर्थात आत्मदर्शी पुरुष इस सर्वगत ब्रह्म को आत्मा में ही देखता है जो असत्यादि युक्त और अन्न म्यादि रूप से परिचिन्न देह में हो आत्मबुद्धि करने वाला है उसे ब्रह्म की उपलब्धि नहीं होती श्रुति भी कहती है यह आत्मा सर्वदा सत्य तप समज्ञान और ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है तथा जिनमें कुटिलता असत्य और कपट नहीं होता वे ही इसे प्राप्त कर सकते हैं यहाँ ब्रह्मोपनिषद परम इसका दो बार पाठ अध्याय की समाप्ति सूचित करने के लिए है गोविंद भगवत श्रीमद्गोविंदवत्पूज्यपाद शिष्य परमहंस प्राद परिव्राजकाचार्य श्रीमद्शंकर भगवत प्रणीते श्वेताश्वतरोपनिषद भाष्य प्रथमो अध्यायः